हमारे साथ आज प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी हैं जो इतिहास के विशेष शिक्षाविद हैं, बहुत ही अच्छा उनका स्टडी है मास्टरी है इतिहास पर तो आइए उन्हीं से बात करते हैं इतिहास पर तो आप सभी की तरफ से प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जी इतिहास का तो मैं एक विद्यार्थी सा अध्यापक हूँ ही मेरी चाहत है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य भी है कि जिस विषय से, से मेरी पहचान है उस विषय के बारे में अधिक से अधिक संपर्क के लोग जाने उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत हो अपने देश की समृद्ध विरासत से वो रूबरू हों और बहुत सारे सवाल जो मन में उठ सकते हैं एक आम आ, सजग नागरिक के मन में वे सवाल आ, उठने चाहिए और उस पर सार्थक संवाद होने चाहिए इसी भावना और उद्देश्य से मैं इतिहास से जुड़े प्रसंगों पर आ, अपनी राय व्यक्त करने को प्रस्तुत हूँ जी बहुत ही अच्छा लगा आपने इतिहास के बारे में जो जानकारी आप सुनाने वाले हैं और आपने उसके ऊपर काफी अच्छी आपकी पकड़ है तो हम लोग के मन में काफी ऐसे विचार आते हैं कभी कभी तिरंगा को देखकर भी विचार आता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है कभी भारत देश के बारे में अगर सोचते हैं कोई कोई कहता है प्राचीन भारत है तो प्राचीन भारत का इतिहास क्या हो सकता है उसके ऊपर आपके विचार सुनना चाहेंगे इतिहास वस्तुता एक नदी के समान है नदी में एक प्रवाह होता है नदियाँ अपने को विलीन करती हैं महासागर में तो समय एक शाश्वत प्रक्रिया है या निरंतर चलता रहता है समय के साक्षी हर पीढ़ी के लोग होते हैं तो इतिहास में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं एक निरंतरता और परिवर्तन परिस्थितिकी परिवेश भौतिक वैज्ञानिक तकनीकी आधार समय समय पर बदलते रहते हैं उसी के अनुरूप एक अनुकूल व्यवस्था क्रमशः अस्तित्व में आती है और वैसी चीज़ें जो कभी सार्थक रही होंगी जिनकी उपयोगिता रही होंगी धीरे धीरे पार्श्व में वो परिदृश्य चला जाता है वो अतीत का हिस्सा हो जाता है लेकिन हर वर्तमान में अतीत जीता है और इसीलिए इतिहास के बारे में एक मौलिक समझदारी यह कायम होनी चाहिए कि भले ही इसका कथानक प्राचीन होता है लेकिन इसके संवाद जो होते हैं वो वर्तमान जीवन की अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं इसलिए कहा जाता है कि इतिहास अतीत को जानने का एक सार्थक प्रयास है क्योंकि बहुत सारे वर्तमान के गुर रहस्य अतीत के पन्नों में इतिहास के आईने में सुरक्षित हैं जिनके माध्यम से हम वर्तमान की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर सतत क्रियाशील हो सकते हैं अतः प्राचीन मध्य और आधुनिक या कोई भी काल विभाजन इतिहास में जो है वो एक प्रसंगवश है वो एक अनुकूलता के कारण है क्योंकि हम एक ही साथ बृहद घटनाओं को समेकित रूप में निरंतर पढ़ नहीं सकते जटिल हो जाता है इसलिए हमने उसको अध्याय और समय सीमा में कालबद्ध ढंग से बांटा है जिसके कुछ निश्चित रूप से लक्षण होते हैं फिर आप प्राचीन भारत को कहाँ तक समझते हैं प्राचीन भारत विरासत के लिए कितनी समृद्धि छोड़ता है और इसके क्या लक्षण हैं आधुनिक और मध्य के पड़ाव में फिर इतिहास किस रूप में आ, अपने क्रम को बढ़ाता है ये तमाम चीज़ें विचारणीय हो सकती हैं प्राचीन इतिहास मोटे तौर पर आ, एक सामान्य समझदारी के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं जब से सामंतवाद या मध्यकालीन व्यवस्था का सूत्रपात नहीं हुआ तब से आ, नदी घाटी योजनाओं और सभ्यताओं के बाद का जो क्रम है जिसमें फासानी युग के बाद की स्थितियां हैं शामिल हैं और मध्यकालीन धर्म प्रधान व्यवस्था के आविर्भाव तक संपूर्ण हिस्सा प्राचीन भारतीय या प्राचीन इतिहास का कथानक होता है जिसकी विरासत मध्यकाल में आती है और फिर उसका प्रवाह आधुनिक युग में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है फिर हम अलग अलग लक्षणों को चिन्हित कर सकते हैं मैं चाहूँगा कि श्रोताओं के हित को ध्यान में रखते हुए आप जो बातें मैंने प्रस्तुत की उससे संबंधित और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्राचीन भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ खास बातें प्राचीन का मतलब बहुत ही पुराना हो सकता है बहुत सारी चीजें आ सकती है आपने जैसे समय सीमा को भी बताया कि उसके पहले हो सकता है इतिहास के साथ साथ संस्कृति और विरासत जुड़ा हुआ है तो भारत का सांस्कृतिक और विरासत अगर प्राचीन इतिहास में किस तरह से बताया गया है क्या उसमें है ये हमारे इतिहास की अद्भुत विलक्षणता रही है जी ये भारतीय संस्कृति से एक ऐसे शब्द या परिदृश्य का बोध होता है जो समेकित तो है ही साथ ही साथ जो संश्लेषित भी है और सामासिक संस्कृति अर्थात अलग अलग उद्गम स्रोतों से जो भाव होता है वो अंततः एक विशाल सैलाब में विलीन हो जाता है तो भारतीय संस्कृति को कुछ कुछ इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए जहां समय समय पर अलग अलग पृष्ठभूमि अलग अलग भाषा वेश और पृष्ठभूमि के लोग आए कालांतर में उन्होंने स्थानीय संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को समाहित किया और फिर एक लंबे परिदृश्य की बात करेंगे खास के पासान युग के बाद और आधुनिक काल तक तो भारे भारत कभी भी अलग थलग नहीं रहा इसका वैश्विक संपर्क बना रहा और यही कारण है कि भारत में इतनी बहुलता देखने को मिलती है और सबके बाद भी एक समन्वित संस्कृति जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सिंथेटिक सिंथेसाइज्ड कल्चर अर्थात इतिहास में सभ्यता और संस्कृति दोनों तत्व बड़े प्रभावी रहे हैं इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है वो किसी खास मजहब किसी खास आ, प्रजाति किसी खास रुझान से प्रेरित तो हुई है लेकिन इसका एक समन्वित वजूद भी मौजूद रहा है तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राय तमाम वैविध्यता परिलक्षित होती है जो कई महादेशों में मिलाकर बनती है और कतिपय इन्हीं कारणों से भारतीय संस्कृति को एक माद्वीपीय संस्कृति भी कहते हैं प्रादेशिक भाषा संबंधी आस्था संबंधी विभिन्नताओं के बाद भी भारतीय संस्कृति मूल रूप से संश्लेषित रही है और यही हमारी समृद्ध विरासत का एक हिस्सा भी है समय समय पर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग परिदृश्य से पृष्ठभूमि से आए समृद्ध लोगों ने इसे और समृद्ध किया प्रारंभिक सामंज्य की समस्या अवश्य उत्पन्न हुई लेकिन कालांतर में चाहे वास्तुकला हो चाहे ये संगीत कला हो चित्रकला हो जीवन के अन्य बारीक पहलू हो, सबों में ये संस्कृति संस्कृति स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होती है और हम कह सकते हैं कि हमारी साझा विरासत हमारी सबसे बड़ी धरोहर है जिस पर हमें सकारात्मक रूप से गर्व होने की अनुभूति होनी चाहिए क्योंकि ऐसी निरंतरता ऐसी सातत्य परम्परा परिवर्तनों के साथ बहुत कम देशों में दृष्टिगोचर होती है जिससे भारतीय संस्कृति ज़्यादा जीवंत ज़्यादा वैविध्य और ज़्यादा समृद्ध और संश्लेषित नजर आता है एक और बात पूछना चाहूँगा मैं जैसे कि आप बता रहे थे संस्कृति के बारे में और ऐसा माना जाता है कि भारत की सभ्यता या संस्कृति जो है सिंधु घाटी की आ, वहां से शुरुआत हुई तो उसका सिंधु घाटी का रहस्यमय बात जो है संस्कृति से जुड़ी हुई है तो उसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं आप बताइए नवीन अनुसंधानों से धीरे धीरे बात प्रकट हो रही है जी। कि हमारे इतिहास की जो अरवा चिंता है पुरातनता है वो उससे कहीं अधिक है जितना अब तक हमारे पाठ्यपुस्तकों में अध्ययन के रूप में बतलाया जाता है अभी हाल में ही दक्षिण भारत में भी वैसे ही उत्खनन से प्राप्त अवशेष मिले हैं जिसकी साम्यता सभ्यता से मिलती जुलती है और यह भ्रामक धारणा अब धीरे धीरे खंडित हो रही है कि यह सिंधु घाटी तक ही सीमित थी वस्तुतः ज़्यादा अनुकूल शब्द होता है हरपन सभ्यता क्योंकि जितने मानक जितनी विशिष्टताएँ सैंदव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुई वो केवल सैंदो नदी की घाटी में ही नहीं थी बल्कि समतल उर्वरक जमीन पर भी थी और काफ़ी बड़ा फैलाव लिए हुई थी इस संस्कृति के लक्षण राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश और अब तो दक्षिण भारत में भी और ऐसा माना जाने लगा है कि ये लगभग सात से अधिक अरवाचीन है और वस्तुतः यदि तथ्यों की बात करें केंद्रित बात करें तो सभी समकालीन सभ्यताओं से या पुरातनता के दृष्टिकोण से ज़्यादा बढ़त लिए हुई है इसके बहुत सारे लक्षण हमें स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित करते हैं जब विश्व में कहीं भी नियोजित नगर की परिकल्पना नहीं थी वो समय हमारे सैंदव सभ्यता के नगर और महानगर बिल्कुल आ, एक ऐसे सुप्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ नागरिक जीवन व्यवस्थित था जिसके अंतर्राष्ट्रीय सरोकार थे जहाँ स्वच्छता का भरपूर ख्याल रखा जाता था सड़कें अतिक्रमित नहीं होती थी और आ, कुल मिलाकर यह सभ्यता उच्च स्तरीय नियोजित आधुनिक नगरीय सभ्यता के समतुल्य थी जिसमें प्रशासकीय व्यवस्था इतनी सशक्त थी कि कहीं कोई उसमें अलगाव बिलगाव या विसंगतियाँ देखने को नहीं मिलती हैं तो कुल मिलाकर एक ऐसे समय में एक ऐसे कालखंड में हमारे पास एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी जो अन्य समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ थी जिनके अंतर्राष्ट्रीय सरोकार थे और जिसके मानक विरासत के रूप में लंबी अवधि तक हमारे जनजीवन को प्रभावित कर करते रहे और यह विडम्बना की बात है कि हम उस शानदार विरासत को संवार कर सुरक्षित नहीं रख पाए नहीं तो आज भी हम विश्व के सर्वोच्च शक्तिशाली संपन्न देशों में शामिल हो सकते हैं यदि हम बदले परिदृश्य में शानदार सभ्यता के उत्कृष्ट नगरीय पहलुओं को आत्मसात कर सकें और उसे तकनीकी रूप से आज के परिदृश्य में सामासिक रूप से संयोजित कर सके जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको आ, सुनकर हमारे श्रोतागण भी मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी आपने जो है इतिहास पर जो आपकी पकड़ है वो आपके शब्दों से पता चलता है और एक लहर की तरह चल रहा है चल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोस्त भी इस ज्ञान की प्रभा में अपने आप को डुबो दे और उस अनुभूति को करते रहे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम गजेंद्र वर्मा जी से सुनेंगे इतिहास की कुछ और बातें आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो चा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं खास इतिहास के बारे में और वैसे देखा जाए तो इतिहास की कोई समय सीमा हम लोग तय नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी कुछ संस्कृति में कहा जाता है पाँच सौ साल पुराना वनवासी ये थे घुमंती कहते हैं या फिर सिंधु घाटी वाली जो बात अभी हम लोग कहते हैं वो हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी उस समय की है या फिर आखिरी कितने वर्ष पुराना हमारा भारत देश का इतिहास है ये इसके बारे में काफ़ी लोग विचार तो करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाते क्यों ऐसा है जी इस कि इतिहास को ओ, लोग या तो एक कथानक समझते हैं इतिहास की जो भूमिका सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए इतिहास की विज्ञान सम्मत अवधारणा के बारे में पूरे रूप से भिज्ञ नहीं हैं तो इतिहास उनके लिए कौतूहल की चीज़ होती है इतिहास उनके लिए एक परंपरागत कहानी के समतुल्य की चीज़ होती है इतिहास के नज़रिए से उसको शायद संयोजित रूप से समन्वित रूप से नहीं देख पाते हैं इसलिए इतिहास के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी प्रचलित होती हैं जो अस्वाभाविक नहीं है मैं चाहूँगा कि इस भेंट वार्ता के माध्यम से सामान्य मन में उठने वाले तमाम प्रकार के जिज्ञासाओं का समाधान भी हो ताकि इतिहास बोध क्योंकि इतिहास बोध हमारी एक अस्तित्व बोध की भी पहचान होती है हम किस संस्कृति में पले बढ़े हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा क्या वजूद था और क्या वजूद है और क्या होना चाहिए चूँकि तीनों कालखंडों में एक चलने वाला निरंतर संवाद होता है इतिहास इतिहास अपने को दोहराता भी है इतिहास हमें अपेक्षाकृत ज़्यादा चैतन्य और बुद्धिमान बनाता है और सक्षम लोग ज्ञानी लोग इतिहास के पूर्व में घटित दुर्घटनाओं से सबक लेते हैं और इतिहास के सुनहले पन्नों से प्रेरित होकर आगे का मार्ग आगे का लक्ष्य तय करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ वैसे संवाद के भी पढ़ाव हों इस वार्ता के क्रम में जिससे इतिहास एक विषय के रूप में चूँकि इसके कई पहलू हैं सांस्कृतिक इतिहास आर्थिक इतिहास अंतरराष्ट्रीय इतिहास और राजनीतिक इतिहास आजकल राजनीतिक इतिहास अपेक्षाकृत कम पाठ्यक्रम का विषय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतिहास केवल राजाओं महाराजाओं उनकी वंश परम्परा लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है इतिहास में जन सामान्य जो अब अब तक हासिये पर रहे हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इतिहास हमें यह बतलाता है कि परिवर्तन क्यों होते हैं कैसे होते हैं और बाद के परिदृश्य में कैसा हस्ताक्षर छोड़ते हैं तो कुल मिलाकर इतिहास एक शिक्षाप्रद एक प्रेरक एक रोचक जिज्ञासु बड़ा विषय है जिसमें हमारे कई अंतर मन में उठने वाले सवालों के समाधान निहित हैं तो मैं चाहूँगा कि इतिहास के व्यापक फलक पर सामान्य श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए आप हमसे संवाद के क्रम को आगे जारी रख, रखें जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इसको एक अच्छे रूप में अगर हम इसको इतिहास को समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे जीवन में भी उसका काफ़ी प्रभाव हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ खास बातें जैसे कि साहित्यिक जो शुरुआत है वो किस तरह से और किन भागों में किस तरह से हुआ उसके बारे में जानना चाहता हूँ साहित्य हमें एक मजबूत उपलब्ध कराता है इतिहास के अध्ययन के लिए यह भाषाविदों के लिए भाषा विज्ञानियों के लिए भी एक रोचक रहस्य का विषय बना है कि प्रारंभ में आ, संकेत की भाषा धीरे धीरे कैसे वर्णाक्षरों में आई और अलग अलग सभ्यताओं की अपनी भाषा का जो उद्गम और विकास रहा वो कैसे कैसे हुआ तो ये तो एक खास विशेषीकृत विषय विशे है लेकिन सामान्य श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय इतिहास के आ, साहित्य के विभिन्न आयाम पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ अपनी बातों को उजागर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता वैसे अभी भी पहली बनी बनी हुई है और यही कारण है कि समग्र जानकारी जो हमारी सिंधु घाटी की है वो खंडित है पूर्ण नहीं है नहीं। क्योंकि उस समय की लिपि को अभी तक तमाम चेष्टाओं के बाद भी आ, पढ़ा नहीं जा सका है और सिंधु सभ्यता सब की सबसे जटिल पहली के रूप में वहाँ की लिपि बनी हुई है लिपि का अस्तित्व था इतना तो तय है क्योंकि सैंधव लिपि में कई उत्खनन से प्राप्त चीज़ें हैं यद्यपि वो खंडित हैं और उसको मिलाकर पढ़ने का प्रयास भी किया गया है लेकिन संयोग से वो किसी दूभाषीय में या तीन भाषाओं में एक जगह कहीं नहीं मिलता इसलिए अभी भी उसकी जटिलता और उसका रहस्य बना हुआ है फिर भी ऐसा माना जाता कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी उस समय के समकालीन भाषाओं जिसमें इजिप्ट की हेरोग्राफी है और उन्हींदार बेबीलोन की सभ्यता का जो चित्रात्मक पहलू था वो सब कुछ समाहित किए हुए हैं तो चित्रात्मक लिपि आज भी आ, भारत के पड़ोसी राज्यों में प्रचलित है और इसको चीन और जापान में विशेष करके देखा जा सकता है तो कहीं न कहीं एक पूर्वज हमारे थे जो कालांतर में जलवायु और भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व के अलग भूभागों में पलायित होते रहे आप्रजन उनका होता रहा जिस कारण से ये भाषागत विभिन्नता नज़र आती है लेकिन लिखित रूप में देखा जाए तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ खास करके ऋग्वेद वो बिल्कुल रूप से प्रामाणिक हैं उसकी भाषा को आज भी हमारे भाषा विज्ञानी बहुत वैज्ञानिक भाषा मानते हैं कंप्यूटर तक की भाषा मानते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं का उद्गम क्रमशा बाद में हुआ और मैं मानता हूँ कि इतिहास के प्रवाह में जो छत्तीस शताब्दी में धार्मिक क्रांति हुई बौद्ध धर्म जैन धर्म का उद्भव हुआ इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को ही पैगंबरों ने और धर्मावलंबियों ने और विचारों के संस्थापकों ने अपनाया जिसके कारण प्राकृत और खलोस्टी लिपि और जैन भाषा और दक्षिण में देखेंगे हम लोग तो दक्षिण भारतीय भाषाएँ भी इसी क्रम में क्रमशभ उत्क्रमित हुई दक्षिण भारतीय भाषाओं के क्रम में संगम एज जिसका समय मोटे तौर पर 500 सौ बी से 500 सौ के बीच है ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारतीय साहित्य की रचना इसी 1000 के लंबे कालखंड में हुई उनके जितने मानक ग्रंथ लिखे गए वो इसी अवधि में लिखे गए और इन तमाम भाषाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त था विद्वत्त समाज के लोग संगोष्ठी के माध्यम से संगम के माध्यम से एक जगह एकत्रित होकर साहित्यिक चर्चा करते थे समीक्षा करते थे और उसी का संपादन आजकल हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि महाकाव्यों के रूप में उनकी रचनाओं के रूप में सुरक्षित है तो कुल मिलाकर मध्यकाल में और भी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि हुई तो अखंड भारत को जोड़ने वाली भाषा छठी शताब्दी से पूर्व और बाद में भी संस्कृत के रूप में है जो दक्षिण भारत में अभी भी सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए है तो कुल मिलाकर भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होती है और इतिहास का साहित्यिक पक्ष भी बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण होता है इतिहास की जो मानक शब्दावलियां हैं और मानक ग्रंथ हैं उनकी भाषा का स्वरूप देखा जाएगा तो भाषा में एक गज़ब की लोचकता है एक भाषा में संप्रेषण की एक विलक्षण ओझ है कुल मिलाकर विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से समय समय पर विदेशों से आने वाले पर्यटकों ने भी अपने यात्रा वृत्तों से इसको समृद्ध किया तो साहित्यिक्रोत छठी शताब्दी के बाद हमें बहुलता से मिलने लगते हैं और वे हमें इतिहास के सम्यक और समेकित पूरक साधन के रूप में एक बहुमूल्य सामग्री प्रदान करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि इतिहास से जुड़ा हुआ कितनी सारी जो बातें हैं वो हमने आज आपके द्वारा सुना और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इतिहास जब सामने आता है या साहित्य की जब बात करते हैं तो अलग अलग हमारे धर्म ग्रंथ भी हैं तो इनकी शुरुआत क्यों और कैसे हुआ ज धर्म जिसको हम लोग कर्म से जोड़ भी देते हैं वस्तुतः देखा जाए तो शुरू में प्रकृति पूजन था आज भी किसी न किसी रूप में प्रतीक के रूप में हमारे जनमानस में वो शामिल है प्रस्तर पूजा भी चूँकि सैंदव घाटी में उत्खनन से प्राप्त एक ध्यानस्थ योगी की मुद्रा में शिव के समतुल्य एक योगी की मूर्ति मिली है एक मात्री देवी की मूर्ति मिली है तो कुल मिलाकर धर्म आ, का एक साकार स्वरूप भी था और हमारे यहाँ अनास्थावादी धार्मिक संप्रदायों का भी छठी शताब्दी में अभ्युदय हुआ ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म और अन्य अनास्थावादी धर्मों का भी अस्तित्व कायम रहा लेकिन कुल मिलाकर एक सनातन धर्म में जो त्रिदेव की परिकल्पना बाद में उभरी और बाद में इस तथ्य के बावजूद कि अंततः सभी ज्ञान एक परब्रह्म की ओर ले जाते हैं सत्य विप्रा बहुधा बदंती ऐसी अवधारणा भी आई अम ब्रह्माष्टमी लेकिन कालांतर में अवतारवाद की धारणा हमारे यहाँ प्रबल भी हुई और ऐसा माना गया जी गीता में सब हम सब जानते हैं कि जब जब कोई आपदा की स्थिति आती है तो अवतारी पुरुष प्रकट होते हैं और फिर भटके हुए दादीमय जीवन से वो कुछ अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सन्मार्ग पर ले जाते हैं पुनः संतुलन कायम होता है तो अवतारवाद हिंदू संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है समय समय पर विभिन्न अवतारी पुरुषों की चर्चा होती है कुछ के बारे में बड़े मजबूत साक्ष्य हैं कुछ हमारे पौराणिक इष्टदेव के समतुल्य हैं और ऐसा कहा जाता है कि कई बार आस्था में तर्क की गुंजाइश नहीं होती तो हमारे यहाँ मूर्तिमान और तथ्यपरक भी महापुरुषों का आविर्भाव होता रहा है क्योंकि छठी शताब्दी के बाद पुनः मध्यकाल में संत सुधारकों ने भी काफ़ी सामाजिक उद्वेलन का काम किया आधुनिक समय में भी बंगाल और महाराष्ट्र में खास करके एक नवीन जागरण जिसको भारतीय पुनर्जागरण के नाम से कहा जाता है तो कुल मिलाकर धर्म की मूल अवधारणा तो परहित सरस नहीं धर्म भाई वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रहे इस ढंग की बातें कालांतर में या अशोक का जो धम्म का अभिप्राय था वो एक मानवतावाद का था कल्याणी का कल्याणकारी राज्य की स्थापना से था जिसमें नैतिक उच्च आदर्श स्थापित हों तो कुल मिलाकर धर्म का नैसर्गिक स्वरूप इसका कर्मकांडीय स्वरूप और जन कल्याण की ओर उन्मुख स्वरूप ये समय समय पर महापुरुषों के माध्यम से और धार्मिक क्रांतियों के माध्यम से उजागर होते रहे हैं यही कारण है कि भारतीय धार्मिक यात्रा चिंतन या दर्शन में कोई ठराव थारा ठहराव नहीं नजर आता एक सतत प्रवाहित होने वाली शीला की तरह है और अपने में तमाम जिसका जिक्र मैंने किया विविधताओं को आत्मसात किए हुई है और यही कारण है कि धार्मिक आस्थाओं की विलक्षणता के बावजूद भी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण सअ और सर्वधर्म सम्भाव की अवधारणा भी मौजूद रही है जो हमारे भारतीय संविधान में भी प्रकट होती है जो सकारात्मक है धर्म एक व्यक्तिगत और एक संस्थागत सामुदायिक अवधारणा अवश्य है लेकिन यह कहीं भी विरोधाभास का स्वर नहीं देता कहीं भी कटुता पैदा नहीं करता और सचमुच धर्मपरायण व्यक्ति निजी आस्था के बावजूद भी एक सामुदायिक भाव से वैश्विक भाव से प्रेरित होता है जिसके उदाहरण हमारे यहाँ समय समय पर मिलते रहे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि साहित्य की बात आप बता रहे थे ग्रंथ की बात बता रहे थे धार्मिक जो साहित्य है उसके बारे में बता रहे थे इतने सारे धार्मिक ग्रंथ होने के बावजूद भी वर्तमान समय में लोगों का जो जुड़ाव है उससे कई दूर हट गया है तो इसका क्या कारण हो सकता है इसका कारण तो इतिहासकार कम दे सकता है एक मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं सामाजिक तो वैज्ञानिक जो समाज एक सोशियोलॉजी के प्रवक्ता होते हैं फिर भी आ, एक सभ्यता के उत्क्रमित होने का जो दौर है वो विगत कुछ दशकों में इतनी तीव्र गति से घुमा है जहाँ जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और संचार के आ, साधन इतने तीव्र हो गए हैं जीवन में महत्वाकांक्षा दौर और भौतिक आकर्षण इतना ज़्यादा सम्मोहित कर रहा है कि लोग प्राय क्षमतावान और मेधा संपन्न लोग निजी उड़ान महत्वाकांक्षा की उड़ान में इतने ज़्यादा एकाग्र हैं कि उन्हें अपने आसपास के परिवेश और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समग्रता के अध्ययन और उसकी पहचान को और विस्तार से जानने की इच्छा शक्ति में कमी आ गई है तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भौतिकवादी युग व्यापकता से तो व्याप्त है और कहीं ना कहीं ये पश्चिमी अतिक्रमण विचारों का जो संवेग है उसके मृग में हम कुछ ज़्यादा ही बह गए हैं और यही कारण है कि इतनी शानदार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत धरोहर के बावजूद भी हम अपनी जड़ों से कटने लगे हैं एकल परिवार की अवधारणा तेजी से बढ़ रही है और इसमें हमको सबके लिए फुर्सत है लेकिन अपने ही आ, निजी चिंतन और दर्शन के लिए कोई आ, समय नहीं निकाल पाते हैं एक विडम्बना है कि हमारा अधिकांश समय तकनीकी रूप से और जिसको आप कैरियर की उड़ान कह सकते हैं उसके लिए ज़्यादा समर्पित है इस क्रम में बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही है ये ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भौतिक प्रगति होती है वैज्ञानिक प्रगति होती है और भौतिकवाद और सभ्यता के उच्चतम मापदंड स्थापित होते हैं वहाँ सांस्कृतिक मूल्यों का अपेक्षा के क्षण होता है जब दोनों चीज़ें समन्वित चलती हैं समानांतर चलती हैं तो ये संपूर्ण समेकित विकास की ओर ले जाता है लेकिन वैश्विक भौतिकवादी प्रवृत्तियों के कारण आ, हमें ऐसा लगता है कि भारतीय अपनी सामान्य पहचान को भी खो रहे हैं एक विवेक सम्मत आ, आ, अच्छी बातों का संग्रहण होता है जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने राजा राम मोहन राय जैसे मनीषियों ने हमारे यहाँ किया कि ऐसा है कि जो पाश्चात्य में अच्छा है अच्छे तत्व हैं वे भी ग्रहण किए जाने चाहिए और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया कि आनो भद्रा क्रतवा यंतु विश्वता अर्थात विश्व के तमाम दशा दस दिशाओं से आने वाले ज्ञान के प्रवाह को हम धारण करें मन और अपने जितने भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनको हम लोग खोल के रखें अच्छे विचारों का संग्रहण करें और तत्पश्चात जीवन शैली में उसको धारण करें तो कहीं ना कहीं हम उससे विमुख हो गए हैं और अपनी ही शानदार परंपरा से कम सरोकार रखने लगे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अभियान जरूर चलाया जाना चाहिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा हमारे आपके द्वारा संस्थाओं के द्वारा कि हम अपनी विरासत से जुड़ें और विरासत को ज्यों का त्यों ना केवल शामिल करें उसमें आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के जो अच्छे पहलू हैं उसका भी समागम करते हुए कुल मिलाकर पश्चिमी और पूर्वी दोनों के आ, समेकित समन्वित अच्छी बातों का संश्लेषित आत्मकेंद्रीकरण करें कुल मिलाकर जीवन के सांस्कृतिक और सभ्यता दोनों पहलुओं को साथ और समानांतर रूप से लेकर चलें तो शायद हम एक बेहतर आत्मिक शांति और वैश्विक शांति के साथ इस देश की पुनः प्रतिष्ठा को जो अभी कही न कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्षरण की ओर जा रही है अवरुद्ध कर सकते हैं और भारत पुना एक वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो समय के अंतराल में जो बदलाव हुआ है टेक्नोलॉजी बीच में आ गया और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया इसकी वजह से जो हमारा साहित्य है उसके साथ लोगों का जुड़ाव कम होता गया और आपने ये भी बताया कि एक अभियान चलाना पड़ेगा फिर से और मुझे कभी कभी लगता है कि कई चीज़ें जो है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है या साहित्य है उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे उपनिषद है या वेद है और छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा देने का प्रयास किया गया है तो एक बहुत ही अच्छा जो चीज़ है हम उनसे दूर होते जा रहे हैं और इसके लिए जैसे आपने कहा वैसे ही कुछ अभियान की आवश्यकता है वर्तमान समय में और उसको अगर हम लोग फिर से अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और लोगों को जागरूक करें जो साहित्य के साथ फिर से हमारा जुड़ा हो सकता है चलिए और भी बहुत सारी बातें इतिहास से जुड़ा हुआ हम करेंगे गजेंद्र वर्मा जी से बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो गुलों की सुखिया जो भवरे आके झोंके आज मौसमों से रूठ गए गुलों की छूखिया जो घबरे आके लौटे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 तो एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि इतिहास की हम लोग बात करें तो समय के अंतराल में कहते हैं कि साढ़े तीन हज़ार से पहले और अभी कुछ जैसे सिंधु घाटी के बारे में सभ्यता के बारे में आपने बताया उसके बाद फिर साम्राज्यवाद शुरू हुआ तो और उसमें भी वो कुछ कुछ समय तक सौ साल कोई डेढ़ सौ साल कोई पचास साल तक भी रहे तो ये बदलाव भी होते गए अलग अलग साम्राज्य शुरू हुआ तो इसके पीछे का रहस्य क्या है और साम्राज्य क्या है उसके बारे में बताइए साम्राज्यवाद वस्तुतः एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जहाँ कुछ सबल और सक्षम राष्ट्र मानते हैं कि उनको दूसरे आ, तथा कथित अविकसित क्षेत्र में पांव फैलाने का आक्रामकता के साथ अपने को उस पर आरोपित करने का या उसको अपने देश में विलीन करने का एक अधिकार है यद्यपि इसका कोई नैतिक आधार नहीं हो सकता है लेकिन समय समय पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसका आज और भी विकसित स्वरूप आ गया जब नव उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं जहाँ वस्तुतः आप भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं लेकिन तकनीकी माध्यम से और तकनीकी एकाधिकार से ज्ञान के एकाधिकार से आप उन क्षेत्रों पर अपने वर्चस्व को कायम करते हैं उस देश उन देशों की आर्थिक व्यवस्था को नियोजित करते हैं और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से आप वही सब कार्य सम्पन्न संपादित कर रहे हैं जो एक उग्र साम्राज्यवादी दौर में हुआ करता था साम्राज्यवादी चरण की बात करेंगे तो इसका भी क्रम विकसित हुआ है बिहार में मगध साम्राज्य से इसकी शुरुआत होती है भारत का इतिहास मगध साम्राज्यवाद से शुरू होता है जहाँ सुदूर दक्षिण को छोड़कर अन्य कर्नाटक तक और उधर आप चले जाएं तो काबुल कांदहार तक मौर्य साम्राज्य की सीमा थी फिर आ, गुप्त साम्राज्य की बात होती है जिसमें उनके समुद्रगुप्त ने जिनको भारतीय नेपोलियन की भी संज्ञा दी जाती है अभिजित रहते हुए एक बड़े क्षेत्र को अपने अधीनस्थ और ऐसी उपलब्धि को वे लोग काफ़ी पूर्वक मनाते थे हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा रही है हमारे यहाँ राजसुयज्ञ अश्वेघ यज्ञ की अवधारणा रही है जिसमें व्यापक क्षेत्र में ए, एक भौतिक साम्राज्यवादी पकड़ और क्षेत्रीय विस्तार का तत्व मौजूद रहा है मध्यकाल में बहुत सारे आक्रमणता है स्वयं भारत में प्राचीन काल से ही यवनों का आक्रमण हुआ सिकंदर का आक्रमण हुआ फिर कुषाण आए फिर आ, इस्लाम की पृष्ठभूमि से जुड़े लोग आए फिर समुद्र पार से यूरोपीय लोग आए तो कुल मिलाकर साम्राज्यवाद एक साहद स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है जहाँ जैसे व्यक्ति में अपने को हावी करने की प्रवृत्ति होती है तो राष्ट्र भी व्यक्तियों का ही एक औसत समूह होता है व्यापक जिसमें यह बलवती इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रीय विस्तार करें और अपने वैभव पराक्रम को स्थापित करें तो कुल मिलाकर विश्व युद्ध भी माना जाता है कि साम्राज्यवाद की परिणति के फलस्वरूप हुआ जब कुछ खास विकसित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी देशों ने संगठित होकर अधिक से अधिक बाजार पर नियंत्रण कायम करने की दृष्टि से अपनी सैनिक सत्ता को इस हद तक बढ़ा दिया जहाँ उनके द्वंद्व हुए और द्वितीय विशुद्ध के बाद साम्राज्यवादों का धीरे धीरे विघटन शुरू हो गया और अधीन स्वतंत्र होने लगे उनकी अपनी व्यवस्था कायम हुई तो कुल मिलाकर भारत या भारत से बाहर हम कई साम्राज्यों के बारे में सुनते हैं साम्राज्यवादी उद्देश्यों के बारे में सुनते हैं लेकिन साम्राज्यवाद धीरे धीरे स्वयं अपनी जड़ें भी खोदता रहा और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एक ढंग से साम्राज्यवाद का पुराना ढांचा लरखड़ा गया जिस साम्राज्य में सूर्य सूर्या सूर्यास्त नहीं होता था ब्रिटिश साम्राज्यवाद वो भी आज टापुओं के देश में सिमट के रह गया है तो कुल मिलाकर स्वराष्ट्रवाद कालांतर में पुनः संप्रभुता संपन्न दौर में आया और आज हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद को संगठित रूप से विदाई दे दी गई है इसके कुछ लक्षण जरूर है। लेकिन हैं लेकिन नवोदित राष्ट्र स्वयं प्रभु संपन्न है और अपने कुछ क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से विश्व रंगमंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए कीर्त संकल्पित हैं तो एक दौर जरूर था वो दौर अपने भौतिक स्वरूप में वापस चला गया है लेकिन कुछ न कुछ नव उपनिवेशवाद नव साम्राज्यवाद के प्रतीक चिन्ह अभी भी कायम हैं तो एक इतिहास में साम्राज्यवादी दौर एक समय की मांग थी और आज उसका उसकी विदाई का होना भी एक समय की मांग है तो समय के हिसाब से हालात समीकरण बदलते रहे हैं तो साम्राज्यवाद को हम लोग इसी एक व्यापक संदर्भ में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से साम्राज्यवाद का जो मकसद था और फिर धीरे धीरे समय के अंतराल में वो कम होता गया और लुप्त होता गया अब वक्त कह रहा है कि हम लोग समय सीमा के बंधन में बल्ले हुए हैं और कार्यक्रम का समय पूरा होने जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप आ, किस तरह से इतिहास को आज देखते हैं थोड़ा सा बताइए मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि आपकी प्रतिबद्धता विषय के प्रति आस्था जो भी हो इतिहास एक साझा एक सरोकार की चीज़ होती है क्योंकि यह अस्तित्व बोध कराती है तो न्यूनतम जानकारी हमको अपने देश अपनी विरासत के बारे में अवश्य होनी चाहिए और इतिहास से कहीं भी यह तात्पर्य नहीं है कि अतीत को ढोना है इतिहास वर्तमान में जीवंत होता है समसामयिक मूल्यों का संरक्षण होता है और बेहतर भविष्य की दिशा में हम प्रगतिशील होते हैं जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि इतिहास एक अनुभव परक साक्ष्यपरक अध्ययन एक रोचक विषय है जिसमें जीवन के विविध पहलुओं और पूर्व की परंपराओं वो समय के काल के प्रवाह में हम एक समयकित रूप में देखते हैं जहाँ हमें यह प्रेरित करता है जहाँ यह एक हमें प्रकाश पुंज उपलब्ध कराता है और हम अपने बेहतर समग्र जीवन की ओर इतिहास की समृद्ध विरासत के आधार पर नए तत्वों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो इतिहास एक जीवंत विषय है अतीत इसका कथानक अवश्य होता है लेकिन यह हमें उन सावधानियों की ओर भी सावधान करता है जिससे पहले चूक हुई और यह हमें प्रेरित भी करता है कि हम पुनः अपने सिस्टम जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों को छू सकते हैं और विश्व में अपनी एक पहचान मुकम्मल पहचान बरोबर पहचान कायम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से आज के जो हमारे युवा साथी हैं जैसे मुझे ही लीजिए इतिहास के बारे में मैं अगर देखूँ तो अरे वो तो पुरानी बात है हमें हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है हम तो आज मॉडर्न uh, युग में जी रहे हैं ऐसे जो विचार लेके चलते हैं उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि, कि किस तरह से हम अगर इतिहास को जानने लगते हैं या समझने लगते हैं तो वो हमारे लिए कैसे uh, मार्गदर्शन बन सकता है पथ प्रदर्शन बन सकता है वो आपके शब्दों से हमें पता चला है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा संदेश संदेश नहीं आपके जीवन में जो एक लाइन है वो बहुत आपको मोटिवेट करता है उस लाइन के बारे में बताइए कि हम एक अपने विवेक अपने संचित ज्ञान का समय प्रयोग करें देश परिस्थितियों के अनुरूप करें और कुल मिलाकर इतिहास की धारा एक उर्द होती है इसमें अर्चने आती हैं अवरोध आते हैं लेकिन गिर गिर के संभलते हैं संभलते ही रहेंगे मर जाएंगे जल जाएंगे लेकिन आगे बढ़ते ही रहेंगे तो भारतीय इतिहास का यह तत्व सबों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है कि विभिन्न बाधाओं के बावजूद हम आगे अपने प्रगतिशील कदम जारी रख सकते हैं यही इतिहास के माध्यम से इस वार्ता के माध्यम से हम संप्रेषित करना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी काफ़ी अच्छा मैसेज मिला है और साथ ही साथ इतिहास से जुड़ी हुई कई रोचक बातें आपने अपने शब्दों में बताएं, और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए चौरानबे इस नंबर पर अपने नाम के साथ में उस मैसेज को पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी और चलिए इसी के साथ आप भी सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गजेंद्र वर्मा जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो